काल कालविद तुवना तदिद ज्योतिर्वेद ज्योतिषीलोक यद काल ही पारमार्थिक वस्तु है कालि कालविदा उचित नहीं है कि वह काल एक है कि अनेक है पूछा जाए यदि एक है तो मुहूर्त व्यवहार गलत हो जाएगा आने हैं। तो नहीं रह गई अन्य विषय औपाधिक ऐसा भी कह सकते हो क्योंकि व्यवहार कारण काल उपाधि संबंध से अपात्विक हो जाएगा यदि उपाधि मार भी लिया जाए उपाधि का संबंध से काल में भी उपाउ उपाधि तो गुण दोष आ जाएंगे के काल के निरवय क्या आत्मा जैसे निरवय तो मुहूर्त का अवय कैसे हो जाएगा काल को सावय माने गए फिर तो उपाधि का दोष उसमें आ जाएगा या आपत्ति हो जाएगी और उपाधि असंबद्ध है तो फिर व्यवहार के योग्य नहीं रह जाएगा किसी उपय होने से आपकी कल्पना उचित नहीं होती है अन्य आशरत्व ने भी स्वीकार करना पड़ जाएगा उदय काल हस्तकाल इत्यादि क्रिया धर्मत्व प्रतीत है स्पुटवाद क्योंकि अन्य विषयत्व प्रतीति भी स्पष्ट है कि उदय काल अस्तकाल इत्यादि में क्या हो रहा है उदय और क्रिया जो अस्तादि क्रियाओं को लेकर के ही प्रति और हो हो, प्रती होती है काल का भेद अतएव काल भेद जो वह अन्य आशरत्व के अनियमित हो जाएगा अनियमितता पाए अनियमित से उपाय हो जाएगी नच क्रिया चाहियाधर्मत्व कालेपि तदुत्पत्ति दर्शना अन्यथा काल अन क्रिया नित्यत्म आता और क्रिया क्रियाधर्मत्व कालेपि नच चे विचार भी विकल्प करके उठाया जा सकता है काल में क्रिया का धर्म है कहोगे कहते नहीं कह सकते क्यों तदुत्पत्ति दर्शना क्रिया की उत्पत्ति देखने को मिलता है काल अनवच्छिन्न ना अन्य नहीं तो क्या होगा काल अनविन्न काल अवच्छिन्न नहीं रहेगा तो क्रिया नित्यत् नित्य हो जाएगी उदय क्रिया सक्रिय आदि नित्यत्व न हम लोगों का अनुभव भी नहीं है उदय काल का होता है सुबह अस्तकाल शाम को भिन्न भिन्न दिख रहे इसे नित्य तो है नहीं क्रिया अनित्य तो माननी पड़ेगी अनित्य क्रिया धर्म वाला होने से वो वस्तु भी हो जाएगा अतः काल को पार मारती वस्तु नहीं मान सकते दिशा चाहोदय के वेता लोग कभी दिशाओं को भी पार मारती वस्तु मानो वह भी भ्रांति मात्र है तद विधाओं भी पराजय दर्शनाथ क्योंकि जो है उसका जानकार लोग भी पराजय को प्राप्त होते हुए देखने को मिलते हैं तिख तो के शकुन को जानने वाले लोग उसको देख करके विजय के लिए जो लड़ाई लड़ने गए फिर वहां हार क्या है यही देखने को मिला है कथाओं में पुराणों में ही पूरा उन्होंने दीक्षु देखा सरोदय क्या, तो क्या था दीक्षु क्या था ना अमुक कार्य करना है तो उत्तर दिशा में अमुक वार को जाना चाहिए अमुक तिथि को जाना अमुक तिथि को नहीं जाना है दक्षिण दिशा कब जाना नहीं जाना दीक्षुल चक्र छापते हैं ना इसमें पंचांग में छपा हुआ है श्लोकों में भी है श्लोकों में जो उसी को चित्र में छाप देते चक्र। बहुत किस दिशा में कौनसी वार में कौन सी तिथि में कौन सी नक्षत्र चिंतन है इतना सब देख करके मुहूर्त निकाल करके आदमी गया फिर भी आ गया इतना ज्ञान रख करके इसके अनुसार आचरण करने से क्या लाभ हुआ पारमार्थिक नित्य सत्य वस्तु होता है फिर तो हारना नहीं चाहिए तो उसके अंसर जब गया है तो लेकिन प्राणों में भी देखा गया है ना मोर देखकर के पत्नियां आरती उतार करके भेजती है लड़ाई लड़ने के लिए लेकिन वह आ गया वो मरी गया कितनी ऐसी पुराणों में घटना है किसलिए कहते हैं कि यह अपराजे को देखते हैं देखने को मिलता है आते यह भी केवल भ्रांति मात्र सोचना की दिशाएं पारमार्थिक वस्तु है यह भी ठीक नहीं है वादा, वाद वादा धातुवाद मंत्रवाद इत वाद है वे भी वास्तविक पार्थिक वस्तु नहीं हो सकते तो कल्पना मात्र ही है कि ताम्राज्य स्वभाव स्थिति नष्ट च कनकादी स्वभाव असंभवात ताम्राद्यों का स्वभाव स्थित हो चाहे नष्ट भी हो तो भी स्वर्णादि का स्वभाव उसके अंदर कभी नहीं आ सकता देखने को मिलता है तांबे को सोना बना दिया सिक्के को सोना बनाते ऐसे महात्मा को देगा जो सिक्का होता ना एक रुपया का सिक्का चार आने आठ आने के सिक्के होते थे ऐसे तो जाओ तो जब भी लोग कहे महाराज बहुत दिन हो गया घोटनी चाहिए कुछ माल छाल मालटाल चाहिए लाओ एक रुपया का सिक्का वो क्या कर देते जो चिलम चलाते थे तो चिलम एक रुपया रख देते और सामान भर दिया उसमें नीचे से कपड़ा ऊपर राग लगा दी और फूक मारते थे क्या मंत्र मोलते थे भगवान जाने फिर सब कहते तुम रुपये से भूखो सब, सब लोग फ़ोंग दिया उसके बाद उसको झाड़ देते और वो जो सिक्का कसोना हो जाता था जा खोज ले जा सोनार के यहा दे और पिलाओ जो माल खरीद के ला ला मिठाई सिटाई देने सब खिलाओ लेकिन इतने में जो धातु सोना जैसे हो जाता है और व्यवहार में सोने जैसा व्यवहार भी कर लेता है लेकिन डुप्लीकेट ही रहता है ओरिजिनल सोना तो हो नहीं सकता है और प्रक्रिया है संस्कार षोड़श संस्कार करने से आप तांबे को सोना बना सकते हैं सोलह संस्कार वर्णन किया है पारे को संस्कारित कर दीजिए उस पारे को संस्कारित पारे से आप सोने बना सकते हैं ऐसा वर्णन है हमने रसेश्वर दर्शन एक पुस्तक में अपना सर्वसंसार में लिखा है पारे से किस तरह से कैसे बनाया जाता है पारे को सिद्ध कैसे किया जाता है विधि है शास्त्रों में उस पर लिखा है आतुभव नहीं है उस विषय में लेकिन लोगों को करता हुआ देखा ऐसे महात्मा को देखा तो सिक्के को सोने बना दिया चांदी को सोना बना देता है इसे कहते हैं कि देखने वाले ऐसा हो लेकिन फिर भी कनका स्वभाव वाला अवश्य ही वो नहीं हो सकता मंत्रवादो पे काल दस्तो ने जीवती मंत्रवाद भी है ज्योतिष लोग कहते हैं महामृत्यु मंत्र का जब करो किसी आपका भला हो जाएगा लेकिन जिसका मौत आ गया है क्या महामृत्युंजय मंत्र बचा सकता है उसको कोई मंत्र नहीं बचा सकता जिसके समय आ गया वो तो जाएगा अकाल दस्त स्वयं उत्था, उत्था स्थिति और अब जिसका मौत आया नहीं है वो तो स्वयं उठेगा ही जितने इंतक उसको रहा है और रोग का उतर तो भोगेगा बाद में उठेगा मरेगा थोड़ी जिसके मौत आ गया के मंत्र बचा नहीं नहीं सकते इसका नहीं आया है गए भले आप सोचा हमने मंत्र जब कर दे इसलिए स्वस्थ हो गया नहीं उसका स्वस्थ होना ही लिखा था उतर गिन को दुखी होना था हो गया ये प्राश्चित कर्म है वास्तव में अनेक जन का पुण्य और पाप का फल प्रतिफल आपको दिखाई दे रहा है जन्म कुंडली और पापों का जो उपाय कर लिया जाता है तो पाप थोड़े नष्ट हो पूरा, तो भोगना पड़ेगा इन भोग में थोड़ी न्यूनता आ जाती है ज्यादा कष्ट के बिना कर्म कर दिया, इससे ज्यादा कष्ट के बिना कष्टकाल निकल जाता है इन मोह आदि से कभी कोई धातुवाद कोई मंत्रवाद कोई विवाद बचा नहीं सकता प्रकृति चिकित्सा है कायाकल्प का विधान है कई लोगों ने कोशिश की कहा हुआ तापर ये होता है कि आपका शरीर निरोग की अवस्था में पहुंच जाए से बच नहीं सकता इसे कहते हैं मित्या। ये सारे वाद जो आपका है चौदह वस्तु भुवन कोश विदा भुवन कोश्ता लोग भुवन एवं कोशि भुवना भुवन कोशिवा ऐसे भी क्रवाक करते हुए आपने भुवन को शब्द बनाओ उसकी जो व्यक्ता लोग है ये भी पौराणिक विशेष लोग है वो लोग मानते हैं कि चौदह भुवन ही सत्य है ही पारमार्थिक वस्तु है तथिक नातराम तैसा मधु सबसे पहली बात ये भी उन्होंने कल पढ़ के लिख रहे कौन देखा है चौदह लोगों को जिसमें रह रहे वही दिख रहा, रहा, ही रहा बाकी तो कुछ पता है नहीं कहा है कैसा है? और जिसमें रह रहे वो भी पूरा कहा दिख रहा है वो भी कभी पूरा आप देख ही नहीं सकते घूमते रह ही जाएंगे जितना भी घूमेंगे अभी बहुत कुछ देखना बाकी रह गया है सारा जीवन घूम करके सारा विश्व भर घूमने वाले ऐसे लोगों को भी मिले वो लोग भी बोलते जीवन घूमते घूमते बीत गया लेकिन अभी भी पता चलता बाकी है, है देखना बाकी है बाकी का लिस्ट खत्म नहीं होता है अब मैंने घर रही तुम सारे दुनिया की छोड़ो भारत के ही पूरे तीर्थों को केवल घूम नहीं सकता सारे जीवन इतने तीर्थ स्थल आप प्रमुख प्रमुख जी घूम सकते लिस्ट बना लिया तभी भी आप जिनको प्रमुख मान रहे हैं वही है ना लिस्ट में आपकी लेकिन अन्यों के हिसाब से पूछो उनके लिए और भी चीजें प्रमुख है हजारों की संख्या में है तीर्थस्थल एक एक दिव्य मंदिर है देवतालो सब कुछ इस भारत देश के अंदर है सब जगह घूमना फिरना दर्शन करना असंभव है एक जन्म नहीं अनेक जन्म लगा दोगे तो ये पुरा नहीं होने वाला इतनी है तीसरे कहते हैं यह तो अदृष्ट ने तो देखा नहीं चौदह को चौदह भुवनों को चेभ दर्शनम और जो लोग बोल रहे हैं उन लोगों ने भी कभी देखा नहीं है तेजाम अच्छा और उनमें भी परस्पर विप्रतिपति देखने को मिलता है अतव भुवनानि नानी पार्थी वस्तु है ये भी ठीक नहीं मन मनोविदो बुद्धिरी विद चित चित धर्मा धर्म च तद लोकायतिक है। मन को ही आत्मा मानने वाले लोग ऐसे चारवाक चार वाक्रांति मात्र उस मन के बारे विकल्प उठाओ मन स्वतंत्र है स्वतंत्र नहीं होता फिर क्लेश को क्यों प्राप्त कर रहा है हमेशा सुखी होना चाहिए हमेशा प्रसन्न मन को क्लेश प्राप्त होते रहता हैं बार बार प्रशांत रहता है किसी ज्ञापन होता है मन अपने मर्जी से सुख दुख को भोगता नहीं है स्वतंत्र नहीं है अस्वतंत्र है फिर तो घट के समान अनात्मा ही मानना पड़ेगा कर्ण कोटि में आ जाएगा वो दीप दीपात तो दीप जैसा प्रकाशक है वैसे वो प्रकाशक कोटि में नहीं आएगा किन्तु अप्रकाशक अर्थात तो प्रकाश घटादी के समान वो हो जाएगा इसलिए मन को मानने वाले का मत भी ठीक नहीं बुद्ध रीति बुद्धि रेवा आत्मा बुद्धि आत्मा है वही पारमार्थिक वस्तु ऐसा बौद्ध लोग कहते हैं वह अभ्रांति मात्र है नहीं रहती। में भी विचार को देखने को स्पष्ट होता है कि बुद्धि पारमार्थिक वस्तु नहीं है यदि बुद्धि पारमार्थिकत्य वस्तु होता है नित्य वस्तु होता है वो सुहा ज्ञापन हो गया उसके विचार को देखते हुए वेदी कोटिया गया घट के समान है कभी होता है कभी नहीं होता अब चित्तम चित्तमेव घटवित शून्य विज्ञान विज्ञानी विज्ञानवादी कौन है ये भी बौद्ध विशेषों में से आ गया बाह्या शून्य विज्ञान चित्तम तदैव आत्मा अप्रे उसी को आत्मा मानते हैं कुछ अन्य बौद्ध लोग यहां भी वही उक्त दोष आएगा वह बाह्या चित्त में अनुभव से तो नहीं है इसीलिए ज्ञापन होता है उसका विचार होने से वह अवेद्य कोटि में आ गया जो व्यविचारी है जो नीति नहीं है तीनों अवस्था में नहीं रहता वो वेद्य एक में रह रहा है दूसरे नहीं रह रहा है यहाँ रह रहा है तो वहां नहीं वहां रह रहा है तो यहाँ नहीं ऐसे क्या है? है। होता है नहीं हो सकता, प्रकाशक नहीं हो सकता धर्मा धर्मो, परमार्थो धर्म और अधर्म पुण्य विधि वाक्य और निषेध वाक्य रूपी जो विधिया है निषेध विधि और अपूर्विधि इनके तरह तो बोध्य जो वस्तु धर्मा धर्म वही पारमार्थिक आर्थिक के समय मास कहते हैं वह कल्पना मात्र ही है उनमें भी विचार देखने मिलता है जिसको धर्म मानते हैं वही अगर है। धर्म है में कर रहे तो और से बाहर काट दिया तो वही अगरम हो गया आप बताओ हो गया ना ये नहीं करते पशु हिंसा हिंसा न बहुत ऐसे नहीं कर सकते आप किन्तु पशु पशु न करके हिंसा ऐसा करना पड़ा नहीं। हिंसा नवती हिंसा तो है हिंसा भवती निषिद्धत्वासरे कहते हैं कि भई उनका तो देश, देश काल है जो धर्माधर्म और भी प्रतिपर्शना देश काल इत्यादियों में धर्म और अधर्म आदि है कभी प्रतिपति देखने को मिलता है घर में झूठ बोलो तो का काम चलेगा लेकिन हरिद्वार झूठ नहीं बोलना देश तीर्थ स्थल में है ना विशेष विधान है तीर्थ यात्रा करने में तीर्थ यात्रा खंड में देखोगे पुराणों में सब जो में आता है अनेक विधि हैं धर्म शास्त्र ग्रंथों में तीर्थ यात्रा करते क्या क्या नियम पालन करना चाहिए तीर्थ स्थल में क्या करना क्या नहीं करना ऐसे विधिया है देश विशेष में वो बात हो गई ना और वहां से बाहर आ गया तो कुछ भी कर सकते हैं उसको विपरीत कोई आपत्ति नहीं है इसे में जो धर्म विहित है वही अन्यत्र हो जाता है जो अन्यत्र है वही यहां पर क्या हो जाता है धर्म हो जाता है जो धर्म है वही अन्य देश अन्य काल में अधर्म हो गया एक देश एक काल में अधर्म है वही अन्य देश में जाकर वही काल में अधर्म धर्म हो जाता है ये देखने को मिला और इस विषय में तो योग सूत्रकार ने महावर्तम में कहा ही है देश कालेमित्त को लेकर के महावरत की व्यवस्था दे दिया उन्होंने जैसे ठंडे जल से स्नान बुखार वाले के लिए धर्म है अब बुखार हो ठंडे जल से नहाए तो क्या होगा नहीं है नहीं। और बड़े लोग धर्म और अन्य उनके लिए छीत जल से स्नान करना धर्म चीज वही है स्नान है तेन ठंडे जैसे नहाना कब गरम जैसे नहाना कब इस प्रकार है इसी प्रकार दृष्टान दिया जा सकता है ज्वरादिया क्रांतावस्था क्रांता आह पंचविश्ते षड विंशा पर एकत्रिशोर अन परे एक पंचविंश का पच्चीस तत्व है पहले भी सांख्य मंत्र क्या है वो महद अहंकार इंद्रिया भूत भौतिक सारा परिणाम होने ऐसे वो अपारमार्थिक वस्तु मानते हैं तीन गुण ही केवल पारमार्थिक वस्तु माना तो यानी एक कहते नहीं नहीं पूरा पच्चीस तत्व तो पारमार्थिक प्रधान मूल प्रकृति महाल भाव वाले पंच ज्ञानेंद्रिया पंच कर्मेंद्रिया पंच विषया मनुष्य सोलह और सात कितना हो गया तेईस प्रधान एक चौबीस पुरुषस्तो दृश्य स्वभाव पुरुष जो दृप स्वभाव वाला चेतन स्वभाव वाला है यह पंचवीश संख्या का प्रपंच संख्या वाला यह जो प्रपंच है यही वस्तु है वही वस्तु है सारे के सारे सत्य पूरा पच्चीस मात्र ही है गुणवादी सांख्य के अपेक्षा से तत्ववादी सांख्य में जौन में अंतर है फर इतना ही अंतर है पंच विशेष विशेषण आपने दिया वह व्यर्थ होगा हम उसे पूछते हैं ए संसार पूरा का पूरा जो है पच्चीस तत्व ही है 26 से 24 की आशंका ही नहीं है फिर 25 आप कहते ही क्यों हो विशेषण से यदि वही मानोगे मानव को व्यर्थ हो जाएगा और व्यावर्तक मानोगे तो व्यावर्त प्रमिति अप्रमित्य और अंत्य है का प्रमिति है या अप्रमिति है किससे विकल्प उठाओ उसको तत्व न पंचवीश संख्या व्यावर्तन आया न्यूनाधिक संख्या से यदि प्रमिता भाग टिप्पण एक में समझा रहे यदि प्रमिति हो रही कि नहीं हो रही है। व्यावर्त मे व्यावर्ती क्या है पच्चीस से ज्यादा 25 से ज्याद कम संख्या और व्यावर्ती है इसलिए हम पच्चीस बोल रहे पच्चीस क्यों बोल रहे हो मैंने ज्यादा नहीं कम नहीं मैंने ज्यादा कम अन्यत्र आपको ज्ञात हुआ कहीं किसने कहा है क्या चौबीस है करके किसने कहा छब्बीस है करके अन्यत्र जो ज्ञात हो, उसको व्यावर्तन करने के लिए विशेषण दी जाती है ना? जैसे आपने लाल फूल भी अन्यत्र देखा था अरे बाप, नीले फूल रंग देख लिया इसे नील जो विशेषण क्यों दिया जा रहा है अन्यत्र का व्यावर्तन करने के लिए और अन्यत्र लाल फूल होता ही नहीं फिर नीले रंग का फूल कहना व्यर्थ हो तो जाएगा विशेषण इसे विशेषण व्यावर्तकाना जाता है जब व्यावर्त्य अन्यत्र प्रसिद्ध हो यदि यदि स्वीकार कर ले प्रसिद्ध है करके और व्यावृत्ति के योग्य नहीं रह जाएगा नहीं प्रमाण सिद्धम वस्तु अपल पारियम क्योंकि जो प्रमाण सिद्ध वस्तु है उसमें कोई अपलाप अंडन नहीं कर सकता तथा विशेषण प्रसिद्ध नहीं है दोष तो है।, या है। ता योगी लोग मैने 25 पच्चीस तत्व 26 है पातंजला पश्य षड विशार्थी कल्पयती है ईश्वर क्या है बताओ उन्होंने क्या कहा उन्होंने क्या क्या कहा है ईश्वर का लक्षण योग सूत्रकार क्लेश कर्म पुरुषविशेषो क्लेश अर्पा आशयृष्ट असंबद्ध जो पुरुष विशेष उसका नाम ईश्वर जीव क्या है क्लेशयुक्त है पंचक्लेश्वर है, है।, है।, है, और इन सब की वासनाओं से ग्रस्त इनसे परामृष्ट है पुरुष जीव है इनसे अपरा पुरुष ही ईश्वर है आक्रम है तो पुरुष भी पुरुषांतर भावाद पुरुष अंतर्भा अधिकत्त्व तो अनुपत्ते है पुरुषों में अंतर्भाव हो जाने से उससे विलक्षणता और अधिकत्त्व का जो आप जो कथन करते हो वह युक्त युक्त सिद्ध तो नहीं हो सकता अनंत भावे और यदि अनंत भाव कर दोगे तो घटवध अनिश्वर प्रसंगात घट के समान वह भी पुरुष है भिन्न जड़ घटादि के समान भी जड़ हो जाएगा अरे उनका भी मत ठीक नहीं है पुनः शैव आए जो तीन रत्र कोई परमार्थ मानने वाला शैव से अलग ये शैव है जो इकतीस तत्व को पारमार्थिक मानते मानते लोग पच्चीस में छे जोड़ना ये इनका ईश्वर अलग है ही है ना पहले से शिव इनके पास इसे ईश्वर को अलग निकाल दो संख्यो ने जो पच्चीस कहा था उसमें छह को जोड़ दो पच्चीस और छह इकतीस हो जाएगा पच्चीस और छ इकतीस हो जाएगा छह कौन है? राग एक, अविद्या दो नियति तीन काल चार कला पांच माया छह। एक छिधवत है नो ठीक नहीं पे राग, अविद्या और अवान्त भेदिता है ना राग और अविद्या दोनों अविद्या राग द्वेश दोनों क्लेश के अंतर्गत है अंतर्गत होते हुए भी अलग आप ले लिया जब इन दो को ले रहे हो जो क्लेशांतरवर्ती दो गणना कर रहे हो भाग इनको क्यों छोड़ो वो भी छोड़ो वो भी जोड़ क्या होगा इक्कीस से तीन और जुट गया चौदी हो जाएगा बढ़ते संज्ञा जो जिसमें है, उनको अलग क्यों क्यों इसी प्रकार से कहते राग उपलक्षित हो गया अविद्या को हम राग से उपलक्षित कर देंगे अविद्या उपलक्षित देना फिर राग भी हम अविद्या से उपलक्षित उल्टा कर सकता किसी एक को रख सकता न्यूनता पाता फिर 30 में एक घटेगा 30 हो जाएगा आपकी प्रतिज्ञा हानि हो जाएगी इकतीस पदार्थ की अविद्या माया और दूसरा अविद्या और माया लगना है आपने उन दोनों को एक माना जाए या भिन्न माना जाए अविद्या माया एक अवान भेद नियतों में अविद्या और माया वास्तव में एक है अवान्तर वेद मानोगे समझ काल और नियति में भी आ जाएगा नियतोपी नियर दैव नियतिक दैव भगवत इच्छा से हो जाता है ऐसे होगा भगवान की इच्छा से हो गया हमारा कुछ नहीं है शिवाशुभत्वाभ्याम अवान्तर वेद सत्वे ना संख्या तिर आप शिव और अशुभ से भिन्न एक नीति को अलग रिपोर्ट स्वीकार करोगे फिर तो संख्या की और भी संख्या बढ़ेगी तो आपने मान लिया फिर पुण्य पाप भी अलग मान लो और तो जुड़ेगा इकतीस तैतीस हो जाएगी तरह से संख्याओं की तो भरोसा ही नहीं लगता तो तो है संख्या तेकताल कला तत्प्रसिद्ध है काल और कलाओं में भी इसी प्रकार से देखने को मिलता है कालाविवेश मासिक ऋत्वादी अवंतर भेद से प्रसिद्ध काल में भी अवान्तर भेद है काल में क्या अवांतर भेद है संवत्सर है फिर अयन है फिर ऋतु है मास है पक्ष है सप्ताह है दिन है सभी है, दिन और रात है अवांतर भेद तो बहुत है इन अवांतर भेदों को भी गिनते जाओ फिर तो पता ही नहीं कितनी संख्या हो जाएगी पदार्थों की इसलिए दूसरे खड़ा होकर बोल दिया महाराज ऐसे गिनते जाओगे तो पदार्थों की संख्या ही नहीं है अनंत पर है अनंत पदार्थ पदार्थ भेदो नियो अस्तित्व के तथा तो बिना तो वादी नाम विवाद दर्शन ये भी तुम नहीं कह सकते वादियों में लड़ाई देखने को मिल रहा है कोई एक कोई दो कोई तीन कोई सात को है ना कोई ग्यारह कोई सोलह कोई पच्चीस कोई छब्बीस कोई इकतीस कोई तैतीस कोई छत्तीस कोई छप्पन आपनेंगे ज्यादा नहीं, नहीं मानेंगे हमारे अंदर आगे बोल देगा और जो कहते हैं कम बोला वो विरुद्ध में अधिक बनने वाला बोलता है आपने इसको नहीं गिना आपकी ग्रंथ न्यूनता है ये प्रदर्शन समझाने के लिए जरूरी है गिनना चाहिए था आपने नहीं गिना आपका दर्शन ठीक नहीं अधिक गिनने वाले को छोटे वाले वाले क्या करते है? कम गिनने वाले? वो करते आपने जो सोलह कहा था तो वैशेष को आपने सात में अंतर्भाव कर दिया नैया क्या करते है उसके जवाब में अरे तुमने कम गिना दिया नतीजा यह किसी को मोक्ष ही नहीं होगा कैसे होगा आदमी भी जब तक तो स्पष्ट नहीं होगा सकल पदार्थों का ज्ञान तब तक केवल सात पदार्थ के ज्ञान से लोगों को संसार के बारे में विवेक हो नहीं सकता स्पष्ट इस इसे सोलह पदार्थ जरूरी है तत्व तो अधिकेली सब अपने अपने तर्क दे रहे हैं इस तरह से इनका आपसी विवाद को देखने से मालूम होता है अनंत कहकर पीछे भाग जाना भी उचित नहीं होता क्योंकि सकल विवाद से चाह वास्तव में ये सकल विवाद अज्ञान मूल की होता है लोका लोकविध प्राश्रमा जदविध स्त्री पुणपुस लिंगा परा परम था परे लोका लोकविधा लोकान व्यंजनम एवं तप्तामि लौकिक लौकिक लोग कहते हैं इस दुनिया को खुश रखना हंसते हंसते रहना यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही परमार्थम दुनिया में कुछ नहीं है लौकिक लोग का अखबार में एडवर्टाइजमेंट आता है आइए टिकट लेकर के हम आपको हसाते रहेंगे तीन घंटा खूब हसी पेट भर के हसीगा तो और ऐसे ऐसे बोलेगा हाव भाव घर के आदमी सुन के देख के हंसते हंसते रह जाएगा एक संस्था बनी हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसका नाम है ह्यूमर क्लब इंटरनेशनल ह्यूमर क्लब इंटरनेशनल उसके जो सदस्य लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और स्कूलों में कॉलेजों में ऑफिसों में सब जगह उनका कार्यक्रम रखा जाता है और वो जाएंगे खूब हंसाएंगे खूब हंसाएंगे कई आदमी तनावग्रस्त है आज वो तो तनाव बिना हंसे दूर नहीं होगा हंसना हंसाना जरूरी है और जो आजकल और भी है, लाफ, लाफ्टर क्लब्स वो क्या करते हैं साढ़े दस बीच कहीं भी बगीचे में कहीं भी दस बीच इकट्ठे होंगे हा हा हा, हा, हा कर जोर जोर इससे तनाव दूर होगा हो पागलपन्न है में जो रोग है थोड़ा दूर होने वाला है बीज के दोषों से होने वाला रोग क्षेत्र के दोषों से होने वाला रोग थोड़ा दूर हो जाता है हंसने से हसाने कुछ समय के लिए लगता है तनाव दूर हो गया। वहां जितने जैसे आप यहाँ बैठे पढ़ पढ़ा रहे हैं तो तनाव ग्रस्त नहीं है अपना चल है। इसे हटे तो फिर अपने, अपने तनाव अलग अपने अपने सबके पास है गटरी बांध के रखे हुए हैं हाउ खुल जाता है जहां खाली बैठे नहीं शुरू हो जाएगा अपना इसे मन को व्यस्त रखना पड़ता है जाप ताप ध्यान भजन लगाए रख करो फटो फट करते रहो ताकि जो है वो तनाव से दूर रहे इसे कहते हैं यहाँ पर है लोकानोरंजन करना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, है वही सत्य है वही परमार्थिक तत्व ये भी ब्रह लोकस्य भिन्न रुचिक कि हर आदमी के अनुरंजन की प्रक्रिया अलग है है ना लोकानोरंजन कैसे करोगे किसकी रुचि क्या कैसे आपको मालूम होगा आप हाँ हंसाने वाले क्लब में कितने लोग जाते हैं जानते हुए कहो अरे क्या वहां करना बोलते हम हमको रुचि तो नहीं बोलते हर व्यक्ति के मनोरंजन की प्रक्रिया अलग अलग है हर व्यक्ति को क्रिकेट से मनोरंजन होता है क्या किसी को हॉकी से होता है किसी को फुटबॉल से होता है किसी को किसी खेल से होता है किसी को कोई खेल से होता नहीं खेल से नफरत है कि कोई भी को खेल के नाम लो नफरत है ऐसे भी लोग है उनको सिनेमा चाहिए चौबीस घंटा सिनेमा मिले और ऐसे लोग है जो सिनेमा के नाम पर नफरत करते हैं कोई कहते सुनवास गाने सुनते रहो कान में घूम रहे सुनते हुए बनारस से हमने एक बार देखा थे कैसा आदमी था घर के लोग बड़े परेशान थे उससे तो हमारे पास आए ज्योतिष के चक्कर में हमने कहा तो बालक को देखू मैं कहते महाराज तो सड़कों में कहीं भी आपको दिखाई देता है चारों तरफ तो घूमते रहता है वो ये कौन है वो हमने तो ध्यान नहीं दिया उन्होंने कहा ठीक है हम आपको दिखा देंगे एक दिन फिर वो दो चार दिन बाद वो लोग लगे रहे जब उस गली से हम स्वामी को बुलाएंगे और हम भी होना चाहिए ना मठ में हम तो पढ़ाई में चले जाते हैं और ऐसा मौका ढूंढा वो उस गली में आया और हम भी वहां थे छुट्टी के दिन अष्टमी का दिन था वो उसी गली में पहुंचा टी डी ने देखो देखो देखो छत से दिखाया गया देखा क्या करते छोटा सा गाना सुन रहा है नौ भी नहीं है। हम कहा खड़े हैं कब चल देता है कब खड़ा हो जाता है कब घर पहुंच गया पता नहीं कब खा लिया पता नहीं उसका मनोरंजन उसमें टिका हुआ चार जिंदगी पूरी परम पुरुषार्थ हो रखता है उसके लिए हमने कहा ये तो तो क्या इलाज करें कुंडली से कोई इलाज थोड़ा वाला है इसका मैंने कह कुछ पूजा पाठ से तो इलाज होने वाला है नहीं एक ही बेटा होने से उसको डांटते भी नहीं थे कुछ भी नहीं बोलते थे कुछ ना ले डर होता है ना भाज न लगा ले ना खा ले तो रोक भी नहीं सकते बड़े उपाय से खैर उसको धीरे धीरे तीन महीने में रास्ते अलग है। है में लाया गया चीज है लेकिन ऐसे रंजन कोई भरोसा ही नहीं किसकी रुचि किसमें है कि खाने पीने में है लोकानुरंजन है सबरे से शाम को कुछ ना कुछ मिलते रहना जे खाने पीने को इधर रखा डिब्बा उधर रखा डिब्बा खोल रहे इधर खा उधर खा उधर खा रहे दिन लगे हैं तो उसी मजा आ रहा है जिंदगी अरे भगवान ने पाचन शक्ति भी दे रखा है तो क्या? मैं खाने को भी दे, है, का शक्ति भी दे है। सब तरीके लोकानुरंजन का कोई नाप तोल नहीं है ना अमुख तरीके से हम दुनिया को मनोरंजन करेंगे लोकस से घनि उचित बात अनुरश्वरे इस दुनिया का मनोरंजन नहीं कर सकता तो आम आदमी क्या करेगा कोई दूसरा मत ठीक नहीं और आश्रम दक्ष प्रभृति लोग कहा कि आश्रम धर्म परमार्थिक तत्व है आश्रम गृहस्थ आश्रम वाण्रस्थ आश्रम संश्रम ये जो आश्रम धर्म है ना ये पारमार्थिक तत्व ऐसे समर्थन देते हैं वह भी ठीक नहीं वेश आश्रम शब्दार्थत्व आश्रम क्या होता है बताओ वर्ण और आश्रम की व्यवस्था क्या है वेश के अगर वह वर्ण आश्रम तय करोगे आज तो कहीं कहीं नहीं वो सब पैंट शर्ट बराबर पहन रहे हैं छोटी तो सभी रखते हैं ब्राह्मण क्षेत्र में शत्रु शुद्र को भी छोटी रखने नियम है जन्म नहीं पहन सकता छोटी रखना पड़ता है नहीं, नहीं बस ये बाकी तीनों प्रसंगात शूद्र आदि में भी आसन प्रसिद्धि हो जाएगी जातिष दुर्वेचवात और जाति के बाद कहोगे उसका तो विवेचन ही नहीं कर सकता दुर्वेचत्ता तत्त जाति मत पुंसरेतो अस् जाति वेचन साधन तत्व उपेक्षा अनावस्थया सदृश अनाश्वास जात समझाया कि जाति और कैसे करोगे पुरुष की जाति मानोगे स्त्री की जाति मानोगे ये भिन्न भिन्न जाति वाले शादी कर लेते तब क्या करोगे न पुरुष का जाते न स्त्री का जाते दोनों से एक वर्ण संग्र जाती है करते जाए? कितने संज्ञान देते जाए उससे आगे को समझना पशु से खराब है मनुष्य नहीं ऐसा करते ये तो करदम ऋषि कि मनु ने अपना तो बेटी ले गया तो करदम ऋषि कहते हैं मैं तो ब्राह्मण हूँ और आप क्षत्रिय भले राजा हैं लेकिन आपकी बेटी को मैं नहीं शादी निशानी तो कहता है आप केवल हमारे कर्म को देकर बोल रहे हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ और आप अपने कर्म के बोल रहे हैं ब्राह्मण है आप तो गुण को लेकर बोल रहे हैं गुण और कर्म दोनों को लेकर बोल रहे हैं तो भी जन्म को लेकर बोल रहे हैं क्या कि किस आधार पर आप ने पूछा इसीलिए क्योंकि आपके पिता जो प्रजापति थे उसके दस पुत्र हुए आप लोग दस में थे तो चार तो ब्राह्मण हो गए ऐसे कैसे होगा एक बाप के चार बेटे ब्राह्मण दो बेटे क्षत्रिय हो जाए और दो जो है वैश्य हो जाए और दो शूद्र हो जाए ये कैसे हो जाएगा एक ही बाप का ये हो नहीं सकता ये जन्म से नहीं करते तो जाति की व्यवस्था आप जो कर रहे हैं तो ठीक बनेगा नहीं आजकल जन्म के आधार पर चल रहा है। बात अलग चीज है अंत में वहां विचार होने के बाद भागवत में ये तब उन्होंने कहा गुण चर्या व्य की योग्य मेरी बेटी आयु के हिसाब से आप मान लो तीस के होते तो पच्चीस की है तो बिल्कुल फिट है आयु के अनुसार सेट है शादी कर सकते हैं आप गुण की बात करते हो गुण भी दोनों में आपके जितने अंदर सदगुण आप अपने आप मानते हो वैसे ही गुण बात करते हैं बिल्कुल एक ब्राह्मण की है, पतिव्रता नारी होने जो है जीवन में वो संस्कार हम लोग दे रखा है ब्राह्मण की पत्नी हो सकती है और आज तक शील की बात करते हैं आप इसके साथ दुनिया में प्रसिद्धि है देवता लोग इसको ले जाना चाह रहे हैं हम आपको ही देना चाह रहे तो दे, इसलिए वो गुण शील चर्या चार के दृष्टि दृष्टिकोण से आप मानते हो तो आप योग्य बेटी इसको रख लो शादी हो गई ना वहां वर्ण देखा गया ना जाति से जन्म से देखा गया मुख्य रूप में ना गुण और कर्म ही था इसलिए यहां पर कहते हैं कि जाति तभी आप जो है ना वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं कर सकते हैं द्रव्य तन मूलस्य आश्रम से दर्शित्व इसलिए ये जाति वेश आदि को आधार बना करके आश्रम का व्यवस्था को आप दर्शाई नहीं सकते हैं संस्कार से देह समय पारलोक योगात और संस्कार के आदर में तो कहोगे वह अभी भरोसा नहीं है तो संस्कार कहा है देह में है कि देही में है न देह में है देही में है बैठा हुआ है वेदांत के अनुसार पारलौकिकत्व तो योगात और पारलौकिक भी हो नहीं सकता असंगी चात्मित संवायात और असंग आपका में कोई संस्कार हो नहीं सकता इसे आश्रम आदि की व्यवस्था के आधार पर आप जो तो पारमर्थिक तत्व कहोगे यह भी नहीं हो सकता तो व्याकरण आ गए व्याकरण कहते भाई आश्रम हो कुछ भी हो सारा शास्त्र पर निर्भर है ना और शास्त्र किस पर निर्भर है शब्दों पर शब्द क्या होते हैं तीन लिंग वाले होते हैं क्या लिंग वाला है वो तो हमारे व्याकरण का मामला है पारती को में क्या है शब्द ही पार्वर्ती शब्द ब्रह्म निष्णात मोक्ष प्राप्त करता है कहा ना इसलिए जो शब्द ब्रह्म में निष्णात हो गया वह मोक्ष प्राप्त करता है ये शब्द ब्रह्म क्या है यही तो है समझना ये शब्द पुल्लिंग है ये शब्द स्त्रीलिंग है ये शब्द पोषक है यह शब्द भाषित पुंस्क है द्विलिंगा है ये अलिंगा है हम लोग क्या करते हैं शब्दों में दो भाग कर दिया अलिंगा और सलिंगा सलिंगा में भी नियतलिंगा अनियतलिंगा है ना नियतलिंगा क्या होता है केवल पुलिंग केवल स्त्रीलिंग केवल नपोसलिंग वाले और नियतलिंग वाले हो गए और अनियतलिंग में तीनों लिंग चलने वाले होते त्रिलिंगा तथा तटी तटम जैसे तथा पुलिंग भी है तटी स्त्रीलिंग भी है तटम नपोसलिंग भी है भी होते हैं, कोई कोई कोई ऐसा में में चल चल रहे रहे ऐसे जो लिंग वाले लिखो वैयाकरण के लिंग क्या के आधार पर शब्दों का लिंग के आधार परिचार करने वाले ऐसे जो लैंगा व्याकरण त्रिंग पुलिंग न शब्द समूह इसको वास्तविक तत्व पार्वर तत्व है। ऐसे ठीक नहीं है क्या यदि शब्द का स्वभाव है तो त्रिलिंग का शब्द कहां से आ गए एक ही शब्द कभी पुलिंग कभी, कभी नैसे हो जाता है विचारिये ना तट तटी तटम तीनों में जा रहा हो शब्द मतलब लिंग शब्द का स्वभाव नहीं है ये मानना पड़ेगा। सर्वाधि त्रिलिंग सर्वित शब्दों का तिर प्रयोग करते हो उचित नहीं होता एकस्य अनेक एक शब्द का अनेक स्वभाव हो जाए एक वस्तु का अनेक स्वभाव हो जाए, जाए यह कभी नहीं हो सकता धर्म कहोगे तस्वस्त तो प्रसंगात फिर तो मूल वस्तु वस्तु ही नहीं मानना पड़ेगा उपाधि की वजह से रिंग जिसका बदलते रहता हो ऐसा उपाधिक वस्तु को पारमार्थिक वस्तु कैसे मान सकते पर अपर ब्रम यही पारमार्थिक वस्तु है, है, है, है।, है परिच्छेदे भी ब्रह्मत्व होगा ये दोनों ही परिच्छन है अपरिचन्न है, एक दोनों ही है फिर तो ही और एक को और एक को को और और में कोई प्रमाण नहीं बन पाएगा दोनों को अपरिचिण कहोगे दो अपरिचिन्न वस्तु व्यापक पदार्थ हो नहीं सकते अपरिचित नदभाव इत्या परापरमिति वस्तु परिच्छेद रह इत्या इसे इनका भी पक्ष ठीक नहीं है अब कुछ पौराणिक लोग आते हैं जो कहते हैं सृष्टि को ही पारमार्थिक मानते कोई स्थिति को, को, को पारमार्थिक मानता है कोई प्रलय कोई पारमार्थिक को मानता है उन सबको अलग अलग सृष्टि विद लय तद विद स्थिति रीति स्थिति विद सर्वे सर्वदा अंतिम श्लोक है यह विभिन्न विकल्पों को दर्शा दिया और अंत में कहे ये सारी बात जो कही कही है उक्तानुक्त और जो कुछ बकाया वाद आपके मन में आता हो वो सब को हमारी इस ब्रह्म में कल्पित है सदा सृष्टि सत्य है ऐसा सृष्टिवादी लोग कहते हैं लयवादी लोग कहते हैं लय कोई पारमार्थिक माननी चाहिए और स्थितिवादी कहते हैं स्थिति को सत्य मानना चाहिए इस प्रकार जितने भी कहे हुए हैं चकार सर्वेच्चा, है अनुक्त के समुच्चय के उक्ते सर्वे अनुक्ते है ना उक्त पर बताया कि वो सब और कहा है यह मैंने आप तत्व में परमार्थ तत्व में ब्रह्म तत्व में कैसा है सर्वदा कल्पित है सृष्टि लयो वाह तत्व पौराणिक तथ भी कल्पना मात्र सतो असत उत्पत्तिया भाव कि हम आगे विचार करेंगे इसमें भी यदि सृष्टि मानवी लो किसेपत्ति नहीं कर सकते असत्य उत्पत्ति नहीं कर सकते सत सत उभय तो हो ही नहीं सकता पर बुद्धत्वादेव सिलक्षण ऐसे कोई तत्व नहीं जिससे उत्पन्न मानोगे आप उत्पत्ति संभव नहीं है तो सृष्टि से नहीं ही खत्म हो आगे चल विस्तार को समझाएंगे कि से यहां जो भी भी हम कोई तर्क नहीं दे रहे हैं खंडन करने के लिए वह वेदांत एक ब्रह्म तत्व जो अभी तक कथन किए गए जितनी कल्पना भेद और जिनकी कथन नहीं की गई है ऐसी भी जितने और कल्पना भेद हो सकते हो उन सारी चीजों को यावंत विद्यंत जितने भी हैं, है सर्वे सबके साथ, साथ। प्रकृत आत्मनि एवं कल्पनावस्थाया प्रकृत आत्मा में कल्पनावस्था में कल्पित मानी जाएगी वास्तव में है नहीं वहां नचात्मन कल्पित कल्पित आत्मन न कल्पित आत्मा में कल्पित नहीं है सर्वस्य अधिष्ठान तो यदि को भी कल्पित कह दोगे फिर तो अधिष्ठान कौन रह जाएगा किसी न किसी अधिष्ठान कल्पना तो होगी ना संसार में ही हमारी अनुभूति है कोई भ्रांति होती है वह न कोई ना कोई अधिष्ठान ही होगी निर्दिष्ठान भ्रांति या कल्पना आज तक तो कोई कुछ भी नहीं कर सका है आत्मा भी कल्पित है ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि कल्पना तो होगा अधिक होगा आप स्वयं होंगे और आप क्या है आत्मा है, आत्मा अकल्पित सत्य वस्तु है जिसमें अनंत कल्पनाओं को आप कर लेते हैं अंत में आकर के बीसवे से लेकर अट्ठाईसवे तक श्लोक एक की पंक्ति में भाषा बना दे रहे देखिए प्राण प्रागो बीजात्मा कार्यभे प्राण प्राण विदो से शुरू हुआ था में। प्राण की लेना समी में ईश्वर उससे अभिन्न में प्राग्ञ उसी में कल्पित वेदा और अंत तक यहां तक जितना भी कहा गया ऐसा उसी का कार्यभेद समझना कहां तक? अट्ठाईसवें श्लोकों का तीसरे पाद जो कही गई है वहां तो सारी की सारी कल्पनाए उसी का कार्य भेद है अन्य सर्वे लौकिकाह सर्व प्राणी परिकल्पिता भेदा रजांग व सर्पाद अन्य सर्वे अन्य भी जो कुछ भी लौकिका लौकिक है सकल प्राणियों की परिकल्पित भेद है उसी प्रकार है जिस प्रकार राजो में सर्पादि भेदों की कल्पना है छून्य आत्मनी आत्मस्वरूप अनिश्चय अकल्पित्यर्थ तल्पना रहित कल तत्व रहित तुनिक अर्था है आत्मा कैसा है कल्पित नहीं है कल्पित तो शून्य तब बाकी सब कल्पित है और एक ऐसा है तो इसमें नहीं है, इसे हैविद्या तो तो का, का है उस अविद्या से कल्पिता पुण्डीकृत और तह प्राण आदि श्लोका नाम प्राण आदि से शुरू करके जो श्लोकों में कहा गया है यह अट्ठाईस में श्लोक का तीसरा पाद तक इन सारी चीजों का पिंडीकृत एक संक्षिप्त अर्थ इतनी हो सकती है हम इतना कहना चाहेंगे कल्पना, कल्पितत्व से रहित आत्मा में कल्पित व्याख्यान है फलगु प्रयोजन प्रत्येक पद पदार्थ की श्लोकों के प्रत्येक पद पड़ पदार्थ के व्याख्यान करने में कोई विशेष प्रयोजन हमें नहीं दिख रहा है फालतू प्रयोजन को देखते हुए प्रयोजन में समझ रहा हूं विशिष्ट प्रयोजन नहीं है इसलिए मैंने कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया है अत्यल्प अत्यल्प प्रयोजन होने के नाते हमने विशिष्ट प्रयास नहीं किया उनको शब्दों का व्याख्यान करने में और इसका मतलब मध्यम और उत्तम अधिकारी के लिए इन श्लोकों की व्याख्यान आवश्यकता नहीं समझ करके भाषकर ने व्याख्यान नहीं किया किंतु तो आनवीर का ठीकाकरण ने क्या किया मन बुद्धि वाले अधिकारियों के दृष्टिकोण से व्याख्यान कर दिया क्योंकि उन्हें पता नहीं चलेगा इन शब्दों का अर्थ क्या क्या होगा, लेना कई जगह बार बार आ रहे तो फर्क क्या है इस समझ में आती है ना शैव भी दो बार आ गए बौद्ध भी अनेक प्रकार आ गए तो भेदों को कौन समझाएगा मन बुद्धि वाले ग्रहण नहीं कर पाएंगे उसके आनविकार ने विस्तार रूप में समझा दिया